छांदोग्योपनिषद शांक्या अध्यायचार सप्तम खंड हंस द्वारा ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश हंसस्ते पादं वक्ते सह स्वभूते सा अभी प्रस्थापया च कार सा बभोवि मुपसभा उपरु्य पुपोपम समिधमाधारश्चाद्नि प्रांगोपम पुपो प्रापोपम निवेश तम सह उपनिभ्युवाद सत्यम अं। भगवतीह प्रतिव हंस तुझे तीसरा पाद बतलावेगा ऐसा कहकर अग्नि निवृत्त हो गया दूसरे दिन उसने गावों को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया वे साय में जहां एकत्रित हुई, वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर गावों को रोग और समिधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा तब हंस ने उसके समीप उतर कर कहा सत्यकाम उसने उत्तर दिया भगवन सो हंसस्ते पादम वक्ते पराम हंस आदित्य शौक्यामान्या सह सोभूत इत्यादि समानम वह अग्नि हंस तुझे तीसरा पाद बताएगा ऐसा करकर उपरत हो गया शुक्लता तथा उड़ने में समानता होने के कारण यहाँ आदित्य को हंस कहा गया है सह सोभूत आदि वाक्य का अर्थ पूर्वत है ब्रह्मण सौम्यवाणी ब्रवीतु भगवानी तस्म होद्युत कैल वे सौम्य चतुष्क पादो ब्रम्हणो ज्योतिषमा हंस ने कहा हे सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊ सत्य काम बोला भगवन मुझे बतलावे तब उससे बोला कला है सूर्य कला है चंद्रमा कला है और विद्युत कला है हे सौम्य यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद नाम वाला है एतमेवम विद्वान विद्वां चतुष्कल पाद ब्रह्मणो ज्योतिष्माुपा ज्योतिष्मास्म लोके भवति ज्योतिषमतो लोकाज या यादव चतुष्क्रम्हण ज्योतिष इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म चतुष्कल चतुष्कलपाद को ज्योतिष्मान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है वह इस ल्लोक में ज्योतिषमान होता है तथा ज्योतिष्मान लोगों को जीत लेता है जो कोई की इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल्पार चतुष्को ज्योतिष्मा ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है अग्नि कला सूर्य कला चंद्रकला विद्युतकल वै सौमेति ज्योतिर्विषय में चर्शन प्रवाच चातो प्रतियते विद्वत्फलम् प्रतीयते विद्त्ल ज्योतिषमा दीप्तिस्म लोके भवति। चंद्राद इत्यादि नाम ज्योतिष मत एवृत्ति समान अग्नि कला है सूर्य कला है चंद्र कला है विद्युत कला है यह इत्यादि वाक्य से उसने ज्योति विषय दर्शन का ही निरूपण किया है इससे हंस का आदित्यत्व प्रतीत होता है इस प्रकार के विद्वान को प्राप्त होने वाला फल वह इस लोक में मान दीप्त युक्त होता है तथा तो मरने पर चंद्र एवं आदित्यादि के ज्योतिष मान लोकों को ही जीत लेता है आगे का अर्थ पुरुवत है। पूर्वत हैिषदि चतुर्थाध्याय सप्तम खंडभाष्यम संपूर्णम अष्टम खंड खंडगु द्वारा ब्रह्म के चतुर्थ का उपदेश मद्गुष्ठे पादं व्यक्त सहसो भूते गा अभी प्रस्थाया चकार ताभूस्तराग्निमुपाध गा उपरु्य समीधमाधारश्चादग्नेडुपोपिवेश मद्गु जे चौथा पाद बतलावेगा ऐसा कहकर हंस चला गया दूसरे दिन उसने गवों को गुरुकुल की ओर हाँक दिया वे सायंकाल में जहां एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गायों को समिधान, समिधा धान कर अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया अंशोपी मदगुष्ठे पादम वक्तेम मदगुरु दर पक्षी चाप्स सचापात प्राण सह तो भूत इत्यादि पूर्वत अंश में मदगु तुझे चौथा पाद बतलावेगा ऐसा कहकर चला गया मदगु जलचर पक्षी को कहते हैं जल से संबंध होने के कारण वह प्राण ही है सह सोभूते इत्यादि वाक्य का तात्पर्य पूर्वत है तम मदगुरूप निपत्याद सत्य काम अं। भगवती मदगो ने उसके पास उतरकर कर कहा सत्यम तब उसने उत्तर दिया भगवन ब्रह्मण सौम्यणीतुभे भगवानी तस्म हो प्राण कला चक्षु कलाश्रोत्र कला मन कल सवै सौम्य चतुष्कलादो ब्रह्मण आयतन वा मृदगु बोला ये सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊ सत्य बोला भगवान मुझे बतला तब वह उससे बोला प्राण है, कला है चक्षु कला है श्रोत्र कला है और मन कला है यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान नाम वाला है स मदुह प्राण स्विषय में च दर्शन प्राण कलेक् यन वन नाम आयतन नाम बन सर्वकरणोपा तदस्म पादे विद्यत इयतनवाम पादः इस मदगो यानी प्राण ने भी कला है इत्यादि आयतनवान इस नाम वाला पाद है ऐसा कहकर अपने को संबद्ध दर्शन का ही निरूपण किया समस्त इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए भोगों का आयतन मन ही है वह जिस पाद में विद्यमान है वह पाद आयतनवान नाम वाला है सब विद्वा चतुष्क पाद ब्रम्हण आयतनवास्त आयतनवान लोकन लोका या एतम एवं विद्वान चतुष्क ब्रह्मण आयतनवान्युपास वह जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस पद को आयतनवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है वह इस श्लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोगों को जीत लेता है जो कोई कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के चतुष्कल्पाद की आयतनवान ऐसे गुण से उक्त उपासना करता है तम पाद तथा उपास आयतनवानाश्रय वनस्म लोके तथा यतनवान तथा तथातन एव सवकाशा लोकान मृतमे मिथ्यादि पूर्वत उस पाद की जो उसी प्रकार उपासना करता है वह इस्लोक में आयतनवान श्रय वाला होता है तथा मरने पर आयतनवान युक्त लोकों को ही जीतता है या एतमेवम इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वत है चतुर्थाध्याय अष्टम खंडभाष्यम संपूर्ण नवम खंड सत्यकाम का आचार्य कुल में पहुंचकर आचार्य द्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना सा एवं ब्रह्म इस प्रकार वह ब्रह्मविता होकर तमाचार्यो भिवाद प्राप्याचार्यकुल इति सत्य भगवती आचार्य कुल में पहुंचा उसने आचार्य ने कहा सत्यकाम सब उसने उत्तर दिया भगवन प्राप् प्राप्त वाचार्यकुल समाचार्युवाद सत्य भगव आचार्य में पहुंचा उससे आचार्य सत्य काम ऐसा कहा तब उसने भगवन ऐसा भगवान ऐसा उत्तर दिया ब्रह्मा विधि बवई सौम्य भाषिको नु तवाणा मनुष्य भगवान तब हे सोम्य तो सा भासित हो रहा है। तुझे किसने उपदेश दिया है ऐसा आचार्य ने पूछा तब उसने उत्तर दिया मनुष्यों से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है अब मेरी इच्छा के अनुसार आप कुछ पाद ही मुझे विद्या का उपदेश करें ब्रह्मा विधि वही सौम्य भाषी प्रसन्न बदन निश्चित अत आचार्यो ब्रह्म विदिवती सा भाषित हो रहा है कितार्थ ही प्रसन्नन्द्रिय आसयुक्त मुखवाला और चिंता रहित हुआ करता है इससे आचार्य ने कहा कि तू ब्रह्मवेदता सा प्रतीत होता है और कौन इस प्रकार वितर्क करते हुए पूछा रुझे किसने उपदेश दिया है सचाह देवता मां स चाह सत्यम मनुष्येभ्यो देंवताशिष्टवत कौन्यो भगविष्य मनुष्य सन्ुशासी प्राय अथ मनुष्येभ्य प्रति प्रतिज्ञातवा भगवान्वे मे कामे याम ममेक्षायाम ब्रियाम तदगण यामितभिप्राय सत्य मनुष्यों से अन्य देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है तात्पर्य होने पर तो मुझ श्रीमान के शिष्य को उपदेश करने का साहसी कौन कर सकता है अतः उसने यही प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्यों से अन्य ने उपदेश किया है अब मेरी इच्छा के अनुसार भगवन ही मुझे उपदेश करें औरों के कहे हुए से मुझे क्या लेना है अभिप्राय यह है कि मैं उसे कुछ भी नहीं समझता किमच यही नहीं सुतमे भगवे आचार्या विद्या विदिता साधुष्ठम तस्मै तस्मदेव वाचा न किंचन वियाजेती, वियाजेती। मैंने श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार से जाने गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ न्यून नहीं हुआ अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही श्रुतम ही यस्मान मम विद्यत एवास्मित भगवन् भगवन्सेभ्यो भगवत्समेभ्य ऋषिभ्य आचार्याद विद्या विद्ता साधिष्ठ साधुतम प्राप्ति भगवान ब्रियादब्रवीतस्म तमे दैवतरुक्ता अत्र न किंचन न विद्या किंच ना विगत में विद्या हा। क्योंकि इस विषय के नगतभ्या ऋषियों से मेरा यही सुना हुआ है कि आचार से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है अतः अब श्रीमान ही मुझे उपदेश करें ऐसा कहे जाने पर आचार्य ने उसे देवताओं द्वारा कही हुई उसी विद्या का उपदेश किया उसमें अर्थात कुछ कलाओं वाली विद्या में कुछ भी उसका एक देश भी यानी विगत नहीं हुआ अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही वियाया, वियाया यह दुरुक्ति विद्या की समाप्ति के लिए है यतिदो ग्योगी चतुर्थाध्याय नवम खंड भाष्यम संपूर्णम दसम खंड उपकोशल के प्रति अग्नि द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश पुनर्ब्रह्मांतरण से आख्यायिवश्रद्धा तपसो ब्रह्म विद्या साधन अन्य प्रकार से ब्रह्म विद्या का निरूपण करना है इसलिए तथा ब्रह्मविद्या की गति और अग्नि विद्या भी बतलानी है इसलिए श्रुति आरंभ करती है यह जो आख्यायिका है वह पूर्व श्रद्धा और तप का ब्रह्म विद्या में साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है उपकोशलो हई कामलायन सत्यका जाभाले ब्रह्मचर्य वास तस्ह यज्ञी वर्षाण्यग्निरी चचार सामने वासीन समावर्तम्भा समावर्तयति उपकोशल नाम से प्रसिद्ध कमल का पुत्र सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था उसने बारह वर्ष तक उस आचार्य के अग्नियों को की सेवा की किंतु आचार्य ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो समावर्तन संस्कार कर दिया किंतु केवल इसी का नहीं किया उपकोशलो कामलायनह ब्रह्मचर्यम वास हवैनामत कमलशापत्य कामलायन सत्यमी जाबाले ब्रह्मचर्य उवास तस्तिह्याचार्यद वर्षाणी अग्निचारागरीच करो न्या्रह्मचारीण कमल के पुत्र कामलायन ने जिसका नाम उपकोशल था सत्य जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया तस्य ह उसमें ह ऐतिह्य के लिए है उसने बारह वर्षों तक उस आचार्य के अग्नियों की परिचर्या सेवा की किंतु उस आचार ने अन्य ब्रह्मचारियों का तो स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन कर दिया किंतु उपकोशल का ही समावर्तन नहीं किया तो ब्रह्मचारी कुशल अग्निरी चीन्य प्रभु प्रो चक्रे उस आचार से उसकी ने कहा यह खूब तपस्या कर चुका है है इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की सेवा देखिए आपकी निंदा करें करे अत विद्या का उपदेश कर दीजिए किंतु वह उसे उपदेश किए बिना ही बाहर चला गया समाचार्यम जाओ वाच तब तो ब्रह्मचारी कुशलम सम्यक अग्नि परिच चरित परिचरितमान भगवान भक्तम न भक्त नतस्म भक्त नीति ज्ञावा तामोरी प्रवोचन गर् तमा कुरु अतः प्रबृह्युस्मी विद्या मिषा मुपकोश कौशलाये तस्मा जायोक्त तो प्रवासास उस आचार से उसकी ने ने कहा इस ब्रह्मचारी खूब तपस्या की की है है इसने अग्नियों अग्नियों अच्छी तरह सेवा किंतु तो अग्नियों में भक्ति रखने वाले इसका समावर्तन ही नहीं करते अतः यह हमारे भक्त का समावर्तन नहीं करता ऐसा जानकर अग्निया आपका परिवार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 सहुवाच इमन अस्मिन पुरुषे काम याद भी प्रतिपूर्णो नाशिष्यामिति उस उप उपकोशल ने मानसिक खेद से अनुसन करने का निश्चय किया उसे आचार्य पत्नी ने कहा अरे ब्रह्मचारीण तू भोजन कर क्यों नहीं भोजन करता है वह बोला इस मनुष्य में बहुत सी कामनाएं रहती है जो वस्तु के स्वरूप का उल्लंघन करके अनेक विषयों की ओर जाने वाली है मैं उन्हीं नानात्यय बहुमुखी मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण हूँ इसलिए भोजन नहीं करूँगा सोपकोशलो व्याधिना मानसिन दुखे नानसी तुम अनसनम करतुम दधे धितान मन तम तुष्णिमग्ना घरे वस्थित माचार जाजो हे चार्य जाम नास उस कारणकोशल ने व्याधि मानसिक दुख से नाशन, अनसन करने का मन में निश्चय किया तब अग्निशाला में चुपचाप बैठे हुए उससे आचार्य पत्नी ने कहा हे ब्रह्मचारीण असन भोजन कर क्यों किस कारण से भोजन नहीं करता स होवाच बहो अनेकेस्ता प्राकृत काम्छा कर्तव्यमतिगमनम यधीना कर्तव्यचिताया व्याध कर्तव्यता चिंतुत प्रति पूर्णों अतो नाशिष्यामी वह बोला इस अकृतार्थ साधारण पुरुष में अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सी कामनाएं इच्छाएं रहती है जिन व्याधियों कर्तव्य संबंधी चिंताओं के अत्यय अतिगमन वस्तु के स्वरूप का उल्लंघन करके विषय प्रवेश के मार्ग नाना है ऐसी जो नानात्यय कामना रूप व्याधियां अर्थात कर्तव्यता प्राप्ति निमित्तक मानसिक दुख है मैं उससे परिपूर्ण हूं इसलिए भोजन नहीं करूंगा फुटनोट यद्यपि नानातयाह पर काम का ही विशेषण है तथापि भाष्यकार ने कामनाओं और व्याधियों को एक मानकर उसे व्याधि का भी विशेषण बनाया है उक्त तुष्टि भूते ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर अथा अथ हा तप्तो ब्रह्मचारी परिचारी कुशलम नीति तस्म हो चुहु प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ख्रह्मे थी फिर अग्नियों ने एकत्रित होकर कहा यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है अच्छा हम इसे उपदेश करें ऐसा निश्चय कर वे उसे बोले प्राण ब्रह्म है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है अथ हा शुश्रूयावर्जिताविष्ट सतस्त्री दानिम अस्मे ब्रह्मचारिणे स्मदा दुखिताय तपस्वी सिद्धा शर्वेस्मो नु बभ्रवाम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 ऐसा निश्चय कर वे उससे बोले प्राण ब्रह्म है क ब्रह्म है ब्रह्म है ख ब्रह्म है सहोवाच विजाम्य हम यद प्राणो ब्रह्म कम चुख नजाती दुर्यदाव कम तम तदेव खाणम च हास्मे तकाशम चोचु वह बोला यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है किंतु क और ख को नहीं जानता तब ये बोले निश्चय जो क है वही ख है और जो ख है वही क है इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके आश्रयभूत आकाश का उपदेश किया स होवाचा ब्रह्मचारी विजानम युक्त प्रसिद्ध पदर्थकवास प्राणो ब्रम्हेती यस्मिन मति यस्मतीजीवनमें यदपगमे तस्मिन् तस्वायु विशेषे लोके अतो अत युक्त ब्रह्मत्व तस् प्रसिद्धपदार्थकम्य हम ये कम न विजानामिति वह ब्रह्मचारी बोला आपने जो कहा कि प्राण ब्रह्म है सो प्रसिद्धपदार्थवाला होने के कारण यह तो मैं जानता हूँ जिसके रहने पर जीवन रहता है और जिसके चले जाने पर जीवन भी नहीं रहता लोक में उस वायु विशेष में ही प्राण शब्द रूढ़ है अतः उसका ब्रह्म रूप होना तो उचित ही है अतः प्रसिद्ध पदार्थ युक्त होने के कारण यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है किंतु क और ख को मैं नहीं जानता ननु कखम शब्द योरपी सुखाकाश विषय प्रसिद्ध पदार्थ ब्रह्मचारिण ज्ञानम शंका सुख और आकाश विषयक होने के कारण क का और ख शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थ वाले ही हैं फिर ब्रह्मचारी को उनका अज्ञान कैसे रहा नून सुख से कंशब्दवाच्य क्षण प्रध्वसी शब्दवाच्य शाका सैतन से कथम ब्रह्म मनते कथ वाक्यम अप्रमाण सियादी अतो न इत्याह। समाधा निश्चय ब्रह्मचारी यही मानता है कि क शब्द का वाच्य सुख सी होने के कारण और शब्द का वाच आकाश अचेतन होने से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है और आपका वचन भी कैसे होगा इसी से उसने कहा कि मैं नहीं जानता तमेव उक्तवंतम ब्रह्मचारिनम ते आग्न उचु यदाव कमो कमवोचाम तदेव खमाकाशमित एवं खेन विशेषमाण कम संयोग विशेन्द्रियोजा सुखा निवर्ति यील्यपल रक्तादिभ्य यदि खमीत्यावोचा तदे चम सुखमी जानी सुखन विशेष भौतिका दते दचेतना निवर्तित इस प्रकार कहते हुए उस ब्रह्मचारी से अग्नियों ने कहा हम जिसे क ऐसा कहकर पुकारते हैं वही ख यानी आकाश है इस प्रकार जैसे नील इस विशेषण से युक्त कमल कमल रक्त कमल आदि से विलप कर दिया जाता है उसी प्रकार ख शब्द से विशेषित विषय विशे और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले सुख से निवृत्त कर दिया जाता है जिसे हम ख आकाश कहते हैं उसी को तू क सुख जान इस प्रकार नीलोत पल के समान ही सुख से विशेषित किया हुआ ख आकाश भौतिक अचेतन ख से निवृत्त कर दिया जाता है यह है कि आकाश से सुख ब्रह्म है अन्य लौकिक सुख नहीं यह सुख के आश्रित रहने वाला आकाश ब्रह्म है अन्य भौतिक आकाश नहीं नवाकाशम चे सुखेना इष्टम अस्तु सुख विशेषयुम इस्तुअतषण यद्वा वम तदेव खमीर इतरत यद तदव किमिति पूर्व विशेषण वा संका। यदि यहाँ आकाश को सुख के द्वारा विशेषित करना इष्ट है तो कोई भी एक विशेषण रह सकता था अर्थात यदवाव कम तदेव कम, ऐसा एक विशेषण रह जाता दूसरा यदेव कम तदेव कम यह विशेषण अधिक है अथवा यदि यदेव कम तदेव कम यही रहे तो पहला विशेषण अधिक है कुटनो तात्पर्य यह है कि इन दो उक्तियों में से किसी भी एक युक्ति से श्रुति का अभिप्राय सिद्ध हो सकता था फिर दोनों का कथन क्यों हुआ ननु सुखा योरु नुखाकाशयुभर लौकिक सुखाकाशाध्या व्यावृत्तिष्टेत्योवाच सुखेनाकाशे विशेषते व्यावृत्तिभथ प्राप्त चे सत्यमें कि तो सुखन विशेषितैवाकाश सेय विही नवाकाशुस विशेषण से सुख से हीत सैत विशेषणपादन विशेष नियंतृत्व नोपक्षायात अतः खेन सुखमेंशेष के समाधान किंतु इन सुख और आकाश दोनों ही कि लौकिक सुख और आकाश से व्यावृत्ति अभिष्ट है ऐसा हम पहले कह चुके हैं यदि कहो कि सुख के द्वारा आकाश के विशेषित होने पर दोनों की व्यावृत्ति स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है किंतु इससे सुख से विशेषित आकाश का ही ध्ययत्व विहित होगा आकाश गुण से युक्त विशेषणभूत सुख का ध्येयत्व विहित नहीं होगा क्योंकि विशेषण का ग्रहण अपने विशेष का निमंत्रण करके ही समाप्त हो जाता है इसलिए सुख का भी ध्येयत्व प्रतिपादन करने के लिए आकाश से सुख को भी विशेषित किया गया है कुतश्चय तीय शु किंतु ऐसा किस प्रकार निश्चय किया जाता है कम शब्दस्यापि शब्द ब्रह्म संबंधोत्मक ब्रह्मेति यदि ही सुख गुण विशिष्ट से खेय विवक्षित सियात्म खम ब्रम्ति मृयुरग्न प्रथम न च मुक्तव किंतर् कम ब्रह्मा कम ब्रह्मेति अतो ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय कम खम शब्द इतेरतर्शेषण निर्देशो युक्त यदावक समाधान ब्रह्म का शब्द शब्द से का भी संबंध होने के कारण का ब्रह्म आकाश, का तो ब्रह्म आकाश ब्रह्म है ऐसा निश्चय होता है यदि सुख गुण विशिष्ट आकाश का कहते कि ऐसा नहीं कहा तो क्या कहा है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है ऐसा कहा है अतः ब्रह्मचारी के मोह की निवृत्ति के लिए यद्वा कम इदि रूप से क और खा दोनों ही शब्दों को एक दूसरे के विशेषण विशेष रूप से बतलाना उचित ही है तदैतद्भ वाक्यास्मदोधा श्रुतिराह प्राण चास्मे चा ब्रह्मचारिण तस्काश सदाशाश्रय हाद्र आकाश सुख गुणवत्वा निर्देशा चाकाशम सुख गुण विशिष्ट्रपर्काद्रुम चाकाशम चमुचित ब्रह्मणे इति अग्नियों के कहे हुए इस वाक्य के अर्थ को श्रुति हमारे बोध के लिए कहती है अग्नियों ने इस ब्रह्मचारी को प्राण और तदाकाश उसके आकाश का अर्थात आश्रय रूप से प्राण से संबद्ध हृदय का उपदेश किया तथा सुख गुण विशिष्टता बतलाने के कारण उस आकाश को सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म और उसमें प्राण को ब्रह्म के संपर्क के कारण ही ब्रह्म बतलाया इस प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों का समुच्चय कर अग्नियों ने दो ब्रह्म बतलाए गोपनिषदी चतुर्थाध्याय दस खंड्य संपूर्ण